सहनों नो सह वी कर्वा वह तेजस्विनावीतमस्त मिषा वह ओ शांति शांति योग दर्शन की 104वीं कक्षा योग दर्शन के तृतीय पात विभूति पात का प्रकरण चल रहा है और पिछली कक्षा में हमने सूत्र संख्या 45 जिसमें अणिमादी सिद्धियों का उल्लेख किया गया था उसके व्यास भाष्य में पांच सिद्धियों तक देखा था उसके आगे आज देखेंगे तो कल के पाठ में पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं कुछ जी जी सूत्र संख्या पृष्ठ चार सौ पंद्रह आकाश के बारे में कहा है कि तुल्य देश श्रवणान एक श्रुतित्व सर्वेशा इति ऐसा कह करके फिर कहते हैं कि तच्च आकाश आकाशस्य लिंगम ऐसा होना आकाश में आकाश का लिंग है तो ये थोड़ा समझ में नहीं आया कि ऐसा होना आकाश का लिंग कैसे है तो तुल्य देश तो एक ही देश में जो श्रवण यानी श्रोत आदि है जैसे कि हम यहाँ इतने व्यक्ति बैठे हुए हैं तो इस दृष्टि से एक ही देश में यू तो हर श्रोत्र अलग अलग स्थान पे है अपना अपना लेकिन जैसे एक ही जगह पे हम बैठे जैसे तुल्य देश श्रवणानाम एक देश श्रुतित्व एक उसे स्थान पर जो चीज सुनी जा रही है वो हम सबको सुनाई दे रही है ये हो पा रहा है ये कैसे हो पा रहा है वो आकाश के कारण से हो पा रहा है यदि आकाश न हो यानी शब्द का आश्रय आकाश न हो और उसके कारण से फिर शब्द की गति भी ना हो पाए तो किसी ने बोला है तो बस वहीं पर ही रहेगा और एक ही जगह जाएगा सब जगह नहीं जा सकता वो तो आकाश का गुण होने से और आकाश चूंकि सब जगह है तो वहां वहां वो शब्द पहुंचेगा इस दृष्टि से यहाँ पर कथन प्रतीत होता है एक ही स्थान पर सबको जो हमें जान हो जाता है ये और ये आकाश है सब श्रोत्रों का की प्रतिष्ठा है आधार है और सब शब्दों का भी आश्रय है सब शब्दों का भी आश्रय है ये उसका लक्षण है जी इसमें जो एक देश श्रुतित्व इसका क्या अभिप्राय है जी एक देश में श्रुत सुननापन एक देश में ज्ञान होना शब्द का श्रवण होना एक स्थान पर स्थित कानों का कानों के द्वारा या कानों में एक जैसा सुनाई देना ये और दूसरा है जी जो सूत्र संख्या 45 इसमें जी एक आपने भेद बताया था प्राकाम्य की जगह पे प्राकाश्य जी तो अगर इसमें प्राकाश्य रखेंगे तो आगे जो उदाहरण दिया हुआ है भूमव उन्मज्जती यथा उदके इसको कैसे लगाएंगे उसको भी नहीं लगाएंगे यहाँ पर ये भी नहीं घटेगा ये तो प्राकाम्य इच्छा के अनभिघात वाले उदाहरण में है उनका यही कहना था कमलेश जी का की ये जो भूम उन्मज्जती निमज्जती वाली बात है तो इसमें तो पीछे आगे कहा गया है जो ये तत्म अनभिघात में शरीरादि क्रियाम क्रिया शिला निर्ूणत थी पृथ्वी मूर्ति से उसको रोकता नहीं है वो शिला आदि में भी प्रवेश कर जाता है तो जैसे जमीन में जा रहा है शिला में पर्वत में घुस रहा है वो एक ही बात है तो वो प्रतिरोध नहीं कर रही है भूमि उन्होंने बल्कि ये इस तर्क के तर्क को दिया था कि चूंकि वहां आगे कहा ही गया है उसको फिर यहां पर कहा गया तो कोई बात नहीं है यहां पर प्राकाम में नहीं प्राकाश्य होना चाहिए नहीं तो संगति नहीं है लेकिन उपलब्ध यही है प्राकाम में ही उपलब्ध है जो हम पढ़ रहे हैं उपलब्ध तो यही हो रहा है उन्होंने तो वहां से संकेत निकाला अब उनकी दृष्टि यह है कि ये कभी पहले लिखते हुए हाथ से कहीं कहीं गलत लिखने में एक में आ गया फिर बस वही प्रचलित हो गया वो इसको ठीक नहीं मानते हैं बट ठीक है हम तो जैसा लिखा है वैसा पढ़ रहे हैं उसको और एक है जी चौवालिस में सूत्र में इसमें जो समूह के विषय में चर्चा आई है तो इसमें कहते हैं द्विष्ठो ही समूह तो द्विष्ठा का अर्थ आपने बताया था कि दो प्रकार का लेकिन सामान्य रूप से द्विष्ठ जो दो में रहता है उसको द्विष्ठ बोलते हैं जैसे दो में रहता है ये समूह दो तरह से रहता है इस रूप में है यहाँ पर एक तो यह है दिष्ट कि दो मिल मिलेंगे तब समूह बनेगा क्योंकि संयोग तभी हो पाएगा समूह का मतलब तो अनेकता होगी अगर समूह को हम देखें तो वो केवल दो में ही नहीं होता है और जहां समूह शब्द सामान्यतः लिया जाता है वो दो चीजें इकट्ठी हो इतने मात्र को समूह नहीं कहते हैं कभी कह भी सकते हैं लेकिन प्राय करके अनेकों में तो यानी दो से अधिकों में बहुतों के संयोग को हम समूह बोलते हैं अगर हम यूं दृष्ट की दृष्टि से देखने लगेंगे कि समूह इनमें है तो उस दृष्टि से तो दुष्ट शब्द यहां पर अनुकूल नहीं है संगत नहीं लगेगा शब्दिक अर्थ वो होते हुए भी यहां दुष्ट का अभिप्राय है कि समूह दो प्रकार में दो चीज दो तरह में स्थित होता है उसका तात्पर्य यह निकलेगा कि दो प्रकार का होता है एक तो शब्द में ही उसका भेद पता लगेगा और एक शब्द में भी भेद पता नहीं लगेगा ऐसे दो तरह से इन्होंने कहा है और फिर युद्ध सिद्धावय और अयुद्ध सिद्धावय फिर एक अलग तरह से हो गया तो यहाँ दृष्ट का उस शाब्दिक अर्थ वो होते हुए भी कि दो में होता है वो संयोग के लिए कहा जाता है कि संयोग जो होता है वो दृष्ट होता है दो में होता है उस तरह से यहां पर हम समूह को लेंगे कुछ घट सकता है पर पूरा ऐसे संगत नहीं लगेगा और कोई कुछ रोके। इसके भाष्य में अंतिम जो पंक्ति है उसमें क्लेश कर्म विपाक त्रयम ये तीन चीजें आई हैं तो इसमें कर्म और विपाक का जो क्षय है इसको दोनों को पृथक पृथक रूप से किस तरह से समझेंगे कर्म तो जो हम करते हैं क्रिया रूप में होता है उसका क्षय हो जाता है यानी सकाम कर्मों का उसका क्षय हो जाएगा संसार की प्राप्ति के लिए सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उसका क्षय हो जाएगा एक तो क्रिया के रूप में ठीक है और उसको हम जब कर्माशय की दृष्टि से देखते हैं तो कर्माशय में जो हमारा संचित है उसको जब हम कर्म कर्म यानी कर्माशय लेंगे तो वो भी क्षीण हो जाएगा अब वो विपाक नहीं दे रहा है अभी प्रारब्ध नहीं बनाए वो संचित है वहां पर वो कर्म कहलाएगा और जब प्रारब्ध के रूप में हमें फल देने को उन्मुख हो रहा है विपाक उसका जो फल है वो वहां पर क्षीण हो जाएगा अलग अलग दृष्टि से देख सकते हैं इसको और एक इसकी संगति जो बताई थी आपको कि क्लेश और कर्म के द्वारा जो विपाक होता है वह विपाक वो तीन प्रकार का विपाक जाति आयु और भोग वो क्षीण हो जाता है इस अर्थ में विपाक क्षीण होता है ये कहा जा रहा है क्लेश और कर्म क्षीण हुए और उसके कारण से विपाक त्रय जो है क्लेश और कर्म से उत्पन्न जो विपाक है तीन प्रकार का विपाक है विपाक त्रय वो क्षीण हो जाते हैं ये भी ये करते हैं आगे इसमें जो पहली वाली जो संगति थी जिसमें कर्माशय का छह होता है तो उसमें हमें सीधा सीधा छह मानना पड़ेगा यू सीधा मानेंगे सीधा उसको जो लिखावट है खाता लिखा है पाप पुण्य का वो कम हो जाएगा क्षीण हो जाएगा और कोई बोलिए ओ ओ अचाची सूत्र संख्या उनतालीस में जी भाष्य में जो पहली पंक्ति है उसमें तो प्राण आदि लक्षण लिखा है प्राण आदि जी तो प्राणों का लक्षण लेना है कैसे क्या करना हाँ प्राण आदि लक्षण वाली जो समस्त इंद्रियों की वृत्ति होती है वह है तो ये इंद्रियों की वृत्तियां इंद्रियों के व्यापार हैं लेकिन किस रूप में प्राण के लक्षण में कि जैसे हम श्वास अंदर लेते हैं ये प्राण वाला लक्षण हो गया बाहर करते हैं कोई चीज ऊपर जाती है वो उदान वाला हो गया भोजन पचरा है समान से इस समान वाला लक्षण हो गया जो इन्होंने आगे बताए हैं इन लक्षणों वाले ये इंद्रिय जो वृत्तियां हैं ये जीवन कहलाती हैं इसके बिना जीवन नहीं चलता है हमारा ये चलते इस क्रियाएं होती रहती हैं तो हम कहते हैं जीवन चल रहा है हमारा तो प्राण लक्षण वाली जो इंद्रिय वृत्तियां हैं ये जीवन कह, कहलाती हैं हैं इंद्रियों की वृत्ति अब इसको पांच भागों में बांट दिया गया वो आगे वर्णन कर दिया ये कौन पूछना जो भी कल बताया था आपने कि योगी जो है अपने मन को सही से बाहर ले जाता है तो वो दूसरी वृत्ति होती है तो सत्य भते जो पुस्तक में लिखा हुआ है कि बाहर ले जाया नहीं जा सकता है मन को तो वो ठीक है क्या ओके पूछिए ये जो कल आपने बताया था कि योगी अपने मन को शरीर से बाहर निकाले निकाल के दूसरी जगह पर ले जाता है तो कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि योगी या कोई भी अपने मन को शरीर से बाहर नहीं ले जा सकता है तो इस विषय में थोड़ा बता दू तो देखिए मैंने क्या बताया था ये तो यहाँ लिखा हुआ ही है ठीक है तो हम योग दर्शन के सूत्र और उसका भाष्य पढ़ रहे हैं तो यहां लिखे हुए में तो कोई संदेह नहीं है कल्पिता और अकल्पिता दोनों यहां पर लिखी भी हैं और उसका मतलब ही ये है कि ये जो शरीर निरपेक्ष बहिर्भूत से व मनसो बहिर्वृत्ति शरीर की जो अपेक्षा नहीं रखता है ऐसे मन को बाहर ले जाया गया अब शरीर नहीं है साथ में उसके तो ये तो स्पष्ट पंक्ति लिखी हुई है इसके अनुसार तो मन बाहर जा सकता है और कोई पूछे आचार्य जी इसी सूत्र में तैतालीसवें सूत्र में ही तैतालीस तैतालीस हाँ। तैतालीस इसी का ये अगला जो शब्द है बहिर्भूत इसमें भाष्य में लिखा गया कि परमात्मा की उपासना में ही स्थित मन की बाह्य वृत्ति है क्या ऐसा आवश्यक है परमात्मा की उपासना ऐसा आवश्यक नहीं है बहिर्भूत मतलब इन्होंने ये लिखा है परमात्मा की उपासना में ही स्थित मन की बाह्य वृत्ति होती है ऐसा तो कोई संकेत नहीं है यहाँ पर किसी भी तरह से किसी भी तरह से तर होता है वो तो किसी भी तरह हो सकता है और परमात्मा की भी जब हम उपासना करते हैं तो अच्छी उपासना तो वही है जो हम अंदर करते हैं जहां आत्मा है वहीं परमात्मा है ये मान करके जब हम करते हैं ठीक है बाहर भी की जा सकती है लेकिन फिर भी अंदर होते हुए या सर्वव्यापक मानते हुए जो की जाती है वो अधिक श्रेष्ठ होती है तो परमात्मा की उपासना के लिए ऐसा तो कोई नियम नहीं है कि बाहर ही की जाती है तो उसी का ही यहाँ पर ग्रहण होगा अन्य विषयों में भी कहीं भी हो सकती है भी भी भी भी कहीं है। भी हो सकती है हाँ। और कोई होम आचार्य जी ये जो सूत्र है चौवालीसवा तो इसमें स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय और अर्थ सहमत तो इसमें जो स्थूल और स्वरूप है तो उसका मुझे थोड़ा भेद समझ में नहीं आया स्थूल का स्थूल का मतलब जी जो हाँ हमें सामने पृथ्वी दिखती है ये स्तूल ये, ये स्थूल इनको ले सकते हैं जो फिर... हमें सा, सामने दिखाई दे रहे हैं उनको स्तूल कहेंगे ये पंच भूतों से बने हुए हैं स्तूल भूतों से बने हुए हैं इनको भी ले लेंगे और इनका जो कारण है जिनके संयोग से ये बने हैं वो भूत भी और ये जो स्वरूप बता रहे हैं भूत हाँ इन, इनका जो अपना गुण है ये क्या करते हैं वायु बहती है जल गीला करता है इत्यादि भूमि मूर्ति के रूप में रोकती है ये जो इनके अपने गुण धर्म है उसको यहाँ पर कहा गया है गुण धर्मो को स्वरूप का है उसको, इनका अपना स्वरूप है जी इनका हाँ। अपना स्वरूप पर जैसे देखने में तो स्वरूप उसको जैसे किसी को देखते हैं तो जो उसका दिखता है उसको स्वरूप कहते हैं वो भी वो भी ले सकते हैं आप वो ऐसा ही है ऐसी दिखती है हमारे को ये चीजें इकट्ठी है अलग अलग है ये हमारे को दिखाई देती है और आचार्य जो सूक्ष्म है यहाँ पे सूक्ष्म हा इनका जो कारण है इन भूतों का जो कारण है यानी तन उनको सूक्ष्म कहा गया तन मात्रा आचार्य जी इनको सूक्ष्म भूत नाम से कहते हैं शब्द तन स्पर्श तन रूप तन रस तन गंध तन ये नाम है स्थूल भूतों की तरह से ही इनके पांच सूक्ष्म भूत भी स्वीकार किए गए हैं सांख्य दर्शन में इनका वर्णन आता है उसकी तरफ संकेत है यहाँ पर ठीक कुछ? जी ये 43 में सूत्र से ये इस तरह के संयम करने से प्रकाशावरण क्षय कहा गया है और वहां तत्ते प्रकाशावरण भी कहा गया प्राणायाम के अभ्यास से अब कोई व्यक्ति सिद्धियां इस तरह के पाकर फिर प्रकाशावरण करे इससे अच्छा प्राणायाम करने से ही प्रकाशावरण हो जाए तो लाघव होगा ना ठीक तो, है कोई आपत्ति नहीं है आपत्ति इसलिए कि इन्होंने निषेध ना किया है दोनों दोनों बातें लिख रखी है इन्होंने अब हमारी पसंद के ऊपर होता है अब हलवाई में तो सब मिठाइया रख रखी है अब हमारी पसंद है हम हम कहेंगे नहीं ये वाली मिठाई ज्यादा पसंद है हमारे को किसी को मावे की पसंद है किसी को बेसन की पसंद है किसी को मैदा वाली पसंद है अपनी अपनी हो सकती है उसमें भी भेद है क्या नहीं जी ये ज्यादा ठीक है इसमें सारी चीजें भी हैं और सस्ती भी है ठीक है आप ये ले लो और दूसरे की अपनी पसंद हो सकती है और दूसरा कुछ है, ऐसा भी होता है तो ठीक है हाँ। प्रकाशावरण क्षय कहा गया क्या ये सिद्धि है एक तरह की उपलब्धि है उसको बाहर हम ऐश्वर्य के रूप में तो नहीं देख रहे इसको ऐश्वर्य के रूप में तो नहीं देख रहे लेकिन हमारे को हा इसके कारण से इसके साथ साथ ये चीज भी होती है एक तरह की सिद्धि है ये भी विशेष बात है कि ये कोई क्लेश कर्म और विपाक का क्षीण होना कोई सामान्य बात नहीं है बहुत बड़ी बात है तो और उससे फिर और चीजें आगे आगे बढ़ती हैं, अध्यात्म में प्रगति होती है इसको भी एक सिद्धि माना जा सकता है सिद्धि का मतलब यही नहीं कि जो केवल चमत्कार बाहर दिखाई दे रहा है योगियों की साधकों की दृष्टि से आंतरिक चमत्कार से कम नहीं है ये क्लेश कर्म और विपाक का क्षीण हो जाना तो बहुत बड़ा चमत्कार है यह तो इन्हीं से परेशान रहता है व्यक्ति इन्हीं में बंधा हुआ रहता है तो उस दृष्टि से देखेंगे तो ये भी चमत्कार जैसा है सिद्धि जैसा ही है संयम वाली बात चल रही थी अब प्रय एकत्र ध्या, धारणा ध्यान समाधि इसका मतलब समाधि में क्लेश कर्म का क्षीण नहीं ले सकते हैं समाधि उसको ही लगता है कि भाई जिसको ये सारे हट गए हाँ। और नहीं ये बा, बाकी वा... बचे भी रहते हैं ना कुछ तो जैसे क्रियायोग में भी क्षीण हुए योगांगों का अनुष्ठान करते हैं वहां भी थोड़े थोड़े क्षीण होते रहते हैं लेकिन इस स्थिति में आके जो क्षीणता कही जा रही है ये विशेष मानी जाएगी विशेष मानी जाएगी तो सामान्य रूप से वैसे भी होते रहते हैं योगांगों के अनुष्ठान से अशुद्धि का खय सभी कुछ भी योगांगों का अनुष्ठान करेंगे वो होता ही है यहाँ पर विशेष कथन स्वीकार करना चाहिए हाँ और एक बात है यहाँ सूत्र में महाविदेहा कहा है और भाष्य में तो केवल विदेह कहा है इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है क्या यू तो व्याख्या इसी के लिए कर नहीं भाष्य में भी महाविदेहा कहा है प्रारंभ में जो विदेहा कहा है वो तो वही वही कल्पिता का लेका है कल्पिता तो विदेहा है और अकल्पिता महाविदेहा है वो दोनों शब्द है उसके अंदर और जी अच्छा जी इसी सूत्र में जो विदेहा शब्द आया है और प्रथम बात के सूत्र में भी उन्नीस में भी विदेह प्रकृति लया नाम आया था तो इसमें संबंध कैसे ये तो विदेहा नाम की धारणा है वो वहां विदेह नाम के व्यक्ति थे वहां उन व्यक्तियों को योगियों को विदेह नाम से कहा गया था और यहाँ विदेहा नाम की धारणा है ये विदेह का मतलब देह से रहित ठीक है तो एक तो होता है कि शरीर से देह से युक्त और एक विदेह होता है कि देह से रहित तो यहां शरीर से बाहर जब कोई किसी विषय में मन को लग, लगा रहा है शरीर के बाहर तो देह से रहित है वो इसलिए इसको विधेय का है कह दिया गया और उसके इसमें मन भी अगर बाहर चला जाता है तो ये भी शरीर से रहित हो गया शरीर निरपेक्ष हो गया तो पहले वाला शरीर सापेक्ष था लेकिन शरीर के बाहर था इसलिए इन्होंने विदेह नाम की धारणा कही है लेकिन वो वहां तो योगी के लिए कहा है विदेह नाम देवानाम तो जो ये धारणा करते हैं वो विदेह प्रकृति लयित जो सिद्धि कही गई थी वो असंप्रज्ञात समाधि वालों के लिए है ये जो विषय चल रहा है ये संप्रज्ञात समाधि वालों के लिए है अभी जो विषय चल रहा है ये ये संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत है अब तक जितनी सिद्धियां हमने देखी है ये संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत आ रही है खासतौर से जो आप पूछ रही है तैतालीसवें सूत्र की संप्रज्ञात का विषय और वहाँ जो जो जो है नाम देवा नाम जो कहा वो असंप्रज्ञात समाधि के संदर्भ में कहा गया है इसी में एक और हाँ। में भी कहा कि मन जो है मन सो बहिवृत्ति सा तो थर, अठतीसवें सूत्र में भी कहा कि चित्त का पर शरीर होता है तो दोनों जगह में चित्त बाहर जा रहा है बाहर जा रहा है उसमें तो शरीर में जा रहा है दूसरों के यहाँ पर कहीं भी जा रहा है शरीर और शरीर से भिन्न स्थानों पर भी यहां, वहां तो शरीर तक ही केंद्रित था ना पर शरीर दूसरे के शरीर में जा रहा है अन्य प्राणी है मनुष्य है उनमें लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी शरीर से अतिरिक्त भी जो बहुत कुछ बाकी है धरती के ऊपर या और कहीं भी उन कहीं भी जा सकता है इधर इंद्रियां साथ में जाएंगी इन्होंने कहा नहीं है कुछ कहा नहीं है लेकिन संभावना है हो सकता है कुछ कहा नहीं है वहां तो इंद्रियां साथ में कहा है यहां पर नहीं कहा है वहां तो किसी शरीर में गया है तो वहां कुछ कार्य तो भी करेगा तो मान लो इंद्रियां भी साथ में गई है अब यहां तो कुछ जानना मात्र है वहां पर मन के माध्यम से जान लेगा उसको वह, वहां वहां पहुंच करके तो दोनों तरह से हो गया एक तो है कि भाई परमात्मा ही हमारे को अंतकरण में जना देता है एक वो प्रक्रिया है और एक है कि हमारी हमारी मन ही वहां पर पहुंच जाता है और वहां से वहां जान लेता है वहां की बातों को दोनों ही तरह से बातें हैं इसमें ये मानना पड़ेगा हम कहते हैं जो मन है वो आत्मा के साथ ही लगा रहता है उसका साधन है नियस्त जो है तो जब मन बाहर जा रहा है तो इसमें आत्मा और मन में संबंध विछेद होता है मानना पड़ेगा आत्मा यही है और मन वहां गया है तो अंतर मानना पड़ेगा उतनी देर के लिए तो मानना होगा लेकिन मन की गति बहुत तीव्र है बहुत शीघ्र जाकर के आता होगा तो यहां कुछ इस विषय में लिखा नहीं है हम एक संभावना के रूप में कह सकते हैं इतर की युक्ति हम कर ही सकते हैं कि जब यहां से जा रहा है बाहर और मन भी अणु है आत्मा भी अणु है एक देशी है तो भिन्नता तो होगी वहां पर भेद स्थान भेद तो हो ही जाएगा इसके अलावा कोई उपाय नहीं है यही मानना होगा यही परिणति आएगी अर्थापत्ति से यही निकलेगा और कोई ठीक है तो आगे देखिए सूत्र संख्या 45, जिसमें अणिमादी सिद्धियां काय संपत्त और तत्धर्म अनभिघातश ये कहा गया भूतों पर जय होने पे ये सिद्धियां होती हैं इसमें से अणु हो जाता है सूक्ष्म अणिमा लघिमा लघु हो जाता है महिमा महान हो जाता है और प्राप्ति अंगुली से भी दूर की चीज को छू लेता है जैसे कि चंद्रमा को और प्राकाम्य का मतलब है इच्छा का अनभिघात इच्छा अपूर्ण नहीं रहती है पूर्ण हो जाती है तो जैसे कि वो भूमि में भी डुबकियां लगा लेता है जैसे कि पानी में ये यहां पर लिखा गया है अब इसके आगे की स्थिति है अणिमादी में ही वशित्व वशित्व को खोल रहे हैं वशित्वम भूत भौतिकेशु वशी भवती अवश्य अन्य भूत और भौतिकों में भूत मतलब तो है प्राणी अन्य प्राणी और भौतिक मतलब अन्य जो पृथ्वी आदि पदार्थ हैं उनमें उनके विषय में वशी भवती उनको वश में करने वाला हो जाता है ये उनको वश में कर सकता है जो भी उसकी सीमा होगी उसके अंतर्गत इनको वश में कर लेता है वो अपने अनुकूल जितना चला सकता है वो वहां चला सकेगा उनको वशी भवती और साथ में कहा अवश्य अन्य लेकिन अन्यों के लिए वो अवश्य हो जाता है यानी अवश्य का मतलब है वश में नहीं आता है दूसरे उसको वश में नहीं कर सकते ये तो समस्त भूत भौतिकों को वश में कर लेता है लेकिन स्वयं दूसरों के वशीभूत नहीं होता है अन्य भूतों के वशीभूत नहीं होता है अन्य भौतिक आदि पदार्थ हैं, उनके वशीभूत नहीं होता है वो वश में कर लेता है लेकिन स्वयं उनके वश में नहीं होता है यह वशित्व को कहा आगे ईशित्व ईशित्व मतलब यहां पर ईशित्व स्वामित्व की बात है ये सातवी स्थिति है तो तेषाम प्रभाप्यय व्यूहा नाम उनके यानी भौतिकभूतों के प्रकृति के पदार्थों के प्रभाव यानी उत्पत्ति अप्यय यानी विनाश और व्यूहान उनके संयोग को धारण को बनाने को उसमें वो ईष्टे समर्थ हो जाता है उसका अधिकार आ जाता है वो ऐसा कर पाता है वस्तुओं की उत्पत्ति कर देता है उनका नाश कर देता है उनको बनाए रखता है ये वो कर सकता है ये सामर्थ्य उसकी आ जाती है भूतों के संबंध में इन पृथ्वी आदि महाभूतों के इनके संबंध में आठवां यत्र कामसायित्व सत्य संकल्पता यथा संकल्पस तथा भूत प्रकृति नाम अवस्थानम तो ये कामवसायित्व ये स्थिति है और इसका मतलब है सत्य संकल्पता जैसा संकल्प किया वैसा ही सत्य हो जाना क्रिया श्रयत्व जैसे कि सत्य की सिद्धि में सत्य क्रिया क्रियाफलाश्रय उसी तरह की बात है सत्य संकल्पता उसने संकल्प किया और वो पूरा हो जाता है सत्य होता है संकल्प किया और पूरा नहीं हुआ तो ये असत्य संकल्प हुआ उसका संकल्प अमोघ हो जाता है <coughs> सत्य संकल्पता सत्य संकल्पता को ही इन्होंने खोला यथा संकल्प तथा भूत प्रकृति नाम अवस्थान जैसा उसका संकल्प है उसके अनुरूप ही भूत प्रकृति आदियों की स्थिति उनका उनका स्वरूप आदि हो जाता है तो अब इससे एक हमारे मन में बात आने लगती है कि फिर तू तो वो कुछ भी कर देगा जैसा भी उसने सोचा वैसा हो जाएगा तो क्या उलट पुलट कुछ भी होने लगेगा जो कल भी मैं आपके सामने बात रख रहा था कि इसका संकेत आगे आएगा वो ये है कहते हैं न चक्तो पदार्थ विपर्यासम करो वो समर्थ होते हुए सामर्थ्य उसकी बड़ी बढ़ गई है लेकिन पदार्थ का विपर्यास विपरीत नहीं करता है कोई वस्तु है ठंडी है तो उसको गर्म कर देगा ऐसे विपरीत नहीं करेगा रस्सी है तो उसको सांप बना देगा ऐसे विपरीत नहीं करेगा मनमाना नहीं करेगा सामर्थ्य है उसमें बहुत अधिक सामर्थ्य आ गई है उसमें लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह कुछ भी कर सकता हूं और कुछ भी कर लेगा जो उचित है वो करेगा जो हो नहीं सकता उसको तो वो करेगा ही नहीं और जो हो सकता है उसमें भी जो उचित है वो ही करेगा ऐसे उलट फुलट नहीं करेगा तो न च चक्तो पदार्थ विपरसम करोती पदार्थ पद पदार्थों का बिल्कुल विपरीत कर देना शीर्षासन करा देना ऐसा वो नहीं करता है करेगा कसमात क्यों नहीं करता है तो बोले नियम तो बने हुए हैं तो वो अकेला ही है कि कुछ भी कर देगा और भी तो है उसने कहा यत्र तो अन्यस्य यत्र कामावसाइनः पूर्वसिद्धस्य तथा भूतेषु संकल्पिति तो अन्य अन्यों के जहां पर कामावसायी हैं जो ऐसे पूर्व सिद्धों में भी उन भूतों में उनके भी संकल्प होते हैं ये अकेला ही तो पहले सिद्ध नहीं बना है सिद्धि को प्राप्त किया है उससे पहले भी तो बहुत लोगों ने सिद्धि को प्राप्त किया है उन्होंने जो सत्य संकल्प है उनके जो नियम है उन्होंने जो कामनाएं रखी है उसके विपरीत नहीं जाता है उसको काट नहीं सकता है वो और इसमें पूर्व सिद्धि नहीं इसमें परमात्मा भी आ गया परमात्मा भी सत्य संकल्प है वो जैसा चाहता है वैसा कर देता है प्रकृति के नियमों के अनुरूप जो चाहता है वो कर सकता है तो वो एक सत्य संकल्प वाला पहले से बैठा है अब जो अन्य सिद्ध लोग होंगे उसके अनुकूल ही करेंगे प्रतिकूल नहीं कर सकते तो एक दृष्टि से सृष्टिक्रम के विपरीत कोई कार्य नहीं करेगा इससे हो नहीं पाएगा करे जो हो सकता है वो भी ये नहीं करेगा परमात्मा के अनिच्छा के अनुरूप वो सबसे बड़ा सिद्ध है सत्य संकल्पता है उसके अनुरूप ही ये करेगा तो इस दृष्टि से यहां जो बहुत सी आशंकाएं आ जाती हैं कि ये तो बहुत उल्टा हो जाएगा और कुछ का कुछ करेगा तो इन्होंने खुद नहीं स्पष्ट कर दिया तो न चाह शक्तो पदार्थ विपरयासम करोती कारण भी आगे बता दिया एता नहीं अष्ट ये आठ ऐश्वर्य कहे गए अिमादी आठ ऐश्वर्य कहे गए तो सूत्र में कहा था तत्मादी प्रादुर्भाव यहां तक की व्याख्या हुई उसके बाद में कहा था कायप काय संपत्त संपत को ये खोल रहे हैं काय संपत और काय संपत्ति भी होती है संपत्ति होती है शरीर की वो वक्षमाण है आगे कही जाएगी अगले सूत्र में इसका वर्णन करेंगे सूत्रस्थ तीसरी बात है तत्धर्म अनिघात उसको खोल रहे हैं तत्थर्मानभिघात लिखते हुए पृथ्वी मूर्तियां न निरुण्धी योगी न शरीर क्रियाम पृथ्वी अपनी मूर्तिपना से ठोसपने से योगी की शरीर की क्रियाओं को रोकती नहीं है शरीर की क्रियाओं को ये मूर्ति है ठोस है और हमारा भी शरीर ठोस है उ, उसकी अपेक्षा भले ही कम है लेकिन ठोस है तो हम उस पृथ्वी पर चलते हैं कहीं जाते हैं तो रुकावट होती है तो वो अपनी मूर्ति से ठोस पने से हमें रोक देती है ये सामान्य स्थिति है लेकिन इस योगी के लिए उसके शरीर की क्रियाओं को वो रोकती नहीं है कहीं कम जगह हो सकड़ी जगह और हम वहां पर व्यायाम कर रहे हो हाथ फैला करके पैर फैला करके तो हम कर नहीं सकते हमारे को तो चोट लगेगी वहां पर अड़ जाएगा सकड़ी जगह तो लेकिन इसको कोई बाधा नहीं होगी इसको कोई बाधा नहीं होगी ऐसे यानी वो मूर्ति रूप में पृथ्वी उसको रोकती नहीं है शरीर की क्रियाओं को उसके लिए इन्होंने उदाहरण दिया शिलाम अपनी अनुप विशती थी वो चट्टान में भी घुस जाता है चट्टान हो तो शरीर से वो चलता चला जाएगा तो चट्टान के अंदर से होकर के निकल जाएगा वो चट्टान उसको रोकेगी नहीं अगर उसको निकलना है वहां से दीवार है तो दीवार रोकेगी नहीं उसको वो ऐसे निकल जाएगा बिल्कुल जैसे हम हवा में जो निकलते हुए चले जाते हैं ऐसे वो इसमें से निकल करके चला जाएगा ये कल्पना है यूं लगता है ना कि ऐसा कैसे हो सकता है फिल्मों में होता है इधर से निकले और उधर चले गए ऐसा दिखा देते हैं वहां पर कंप्यूटर से करके जो भी दिखा देते जब ऐसे वीडियोग्राफी ऐसी कर लेते तो ऐसी कोई शक्ति कि जिससे कि वो उसको रूप को परिवर्तित कर लेता हो और उसमें से निकल जाता हो इनमें छिद्र हैं ये तो पता है अपने को अवकाश है अवकाश तो है ना तो वैज्ञानिकों ने कल्पना की है पता नहीं कब वो सत्य हो पाएगी इस तरह की कल्पना जैसे हम यहां बोलते हैं ये कल्पना नहीं ये तो सत्य सिद्ध हो चुकी है हम बोलते हैं तो दूसरे को भी वहां सुनाई दे जाता है तो हमारे ये के शब्द तो जाते नहीं है वहां पर ये परिणत हो जाते हैं बदल जाते हैं भिन्न रूप में वो परिणत होके जाता है और वहां फिर से शब्द बन जाते हैं तो अभी वैज्ञानिकों ने ये सोचा है कि इतनी दूर से इतने सामान लेके जाते हैं पानी के जहाजों में और वायुयान में और ट्रकों में तो कुछ ऐसी प्रक्रिया की जाए कि यहां पर वो सामान हो वो परमाणुओं के रूप में बदल जाए और वो संकेत उधर जाए वो सारे परमाणु के रूप में पहुंच जाए और वहां वापस वो उसी रूप में बन जाए तत्काल यहां से निकला वहां गया उस अलग माध्यम से गया, भाई है तो परमाणु सारे जैसा यहां था वैसा ही वहां पर निकल जाएगा जैसे हम बोलते हैं तो जैसी आवाज यहां वैसी वहां पर तो ऐसे वो होकर के निकल जाए और वहां ट्रक जो का तू वैसा का वैसा बन जाए तो एक परिकल्पना है होती है सिद्ध सत्य सिद्ध नहीं होती है लेकिन सोच रहे हैं इस दिशा में कह रहे हैं कि काम चल रहा है तो यहां से हम दीवार से निकले मान लो हम कहें कि भाई कुछ न कुछ तो अड़ेगा लेकिन उसमें से ऐसे कुछ निकले यहां से ऐसे परिवर्तित हुए कि उधर निकल गए और वापस वैसे के वैसे ही तो ऐसी कोई स्थिति होती हो कैसे होता है ये तो पता नहीं लेकिन इनका कहना है कि वो शीला में भी अनुप्रवेश प्रवेश कर जाता है उसके लिए ये चीजें बाधा नहीं होती है जैसे कि आत्मा आती जाती है यूं कहते हैं ना कोई बाधा नहीं होती है ऐसे ही वो इस शरीर से भी चला जाता है आगे न आप स्निग्ता क्ले जो तरल जल है स्निग्ध जल है हमारे को गीला करता है वो उसको गीला नहीं करता है तद धर्म अन्य हम पानी में जाएंगे तो कपड़े गीले हो जाएंगे हमारा शरीर गीला हो जाएगा वो पानी के अंदर से भी गुजर जाएगा तो गीला नहीं होगा धर्म से उसके बाधा नहीं आएगी आगे न अग्नि उष्ण दहती अग्नि उष्ण है हमारे को तो जला देगी और उसको नहीं जलाएगी अनाभिघात है उससे वो बाधित नहीं होता है न वायु प्रणामी बहती हमें हमारे वस्त्रों को और वस्तुओं को तो वायु उड़ा देती है और तेज वायु हो तो हमें भी उड़ा देती है लेकिन उसको नहीं उड़ाएगी धक्का नहीं देगी वो उसको और अनावरण आत्मके के अभी आकाशे भवती आवृत अब आकाश वैसे तो अनावरण है कोई हमारे को आवरण नहीं देता बाधा नहीं करता तो उसमें तो सबके लिए आना जाना वैसे ही खुला हुआ है इसको इसकी क्या विशेषता है तो बोले कि वो अनावरण में भी आवृत हो जाता है आवृत मतलब वो आकाश से वैसे ढका नहीं जा सकता आकाश तो सब कुछ उद्घाटित करता है लेकिन इसको उद्घाटित नहीं करता है आकाश वहां पर भी वो आवृत रह जाता है पृथ्वी आदि तो आवृत करती है वहां वो आवृत नहीं रहता निर्बाध चला जाता है और जो निर्बाध स्थिति है आकाश की अनावृत रहने की वहां उससे भी वो आवृत हो जाता है उससे भी वो ढक सकता है दूसरा ना देखे ऐसा वो कर सकता है भगवती आवृत का है सिद्धा नाम भी अदृश्यो भगवती आवृत्त जब होते हैं तो हम दूसरे को दिखाई नहीं देते ढक जाते हैं हम कपड़े से पर्दे से दीवार से तो दूसरी वो चीज दिखाई नहीं देती है आवरण तो बोले सिद्धा अदृश्यो भवती जो सिद्ध लोग हैं उनकी दृष्टि से भी वो अदृश्य हो जाता है सामान्य मनुष्यों के लिए तो अदृश्य हो ही जाएगा लेकिन जो सिद्ध लोग हैं वो चाहे कि भाई सिद्ध लोग भी मेरे को नहीं देख सके मेरे पास ना आए तो वो दूसरों उन सिद्धों को भी वो दिखाई नहीं देगा ऐसी उसकी सामर्थ्य हो जाएगी ये धर्मों का अनिघात अब अगले सूत्र में काय संपत्ति के बारे में बताया जा रहा है छियालीसवा सूत्र रूप लावण्य बल वज्र संघनि काय संपत्त शरीर की संपत्ति बताई ये भी एक ऐश्वर्य है सिद्धि है शरीर के स्तर पर भी कहा जा रहा है वो कैसा है तो पहला कहा रूप रूप को इन्होंने नीचे भाषण में खोला दर्शनीय है वो दर्शनीय हो जाता है देखने योग्य हो जाता है यानी पहले जैसा भी होगा उसकी अपेक्षा वो सुंदर हो जाता होगा दर्शनीय लावण्य लावण्य कहते हैं कांतिमान नीचे जो भाष्य में लिखा है वो कांतिमान हो जाता है वो भी एक आकर्षण ही है एक तो आकार प्रकार से सुंदर होता है और एक कांतिमय होता है लावण्य बोलते हैं तो वैसे तो लवण से लावण्य बनाते हैं नहीं यू नमकीन नहीं लेकिन जैसे लवण का मतलब सेंधाव नमक सेंधा नमक प्राचीन काल लवण मतलब तो सेंधा नमक जैसे आयुर्वेद में घी मतलब तो गाय का घी जल कहेंगे तो शुद्ध जल आकाश का जल और लवण कहेंगे तो सेंधा नमक तेल कहेंगे तो तिल का तेल और निर्धारित है कि इस शब्द बोलेंगे तो वहां वही गृहित होगा तो यहां लवण मतलब सेंधा नमक तो सेंधे नमक में एक चमक होती है उसके डले को देखेंगे और उसमें एक लाली सी भी होती है लाल लालसा भी दिखते हैं बीच बीच में थोड़ा सा कथई रंग का हल्का लाल लाल लिए तो उसमें लोहा होता है उसके कारण से उसका रंग बदल जाता है जो चट्टानों में रहता है नमक तो उसमें बीच बीच में लाल लालपन भी दिखाई देता है और भोजन के अंदर जो आकर्षण होता है वो लवण के कारण से होता है यानी एक कारण वो भी है दूसरी भी चीजें ठीक है अपनी जगह पे तो कहते हैं कि बिना लवण के तो कौन सा भोजन है बोले उसमें आयुर्वेद के अंदर वो आता है उसका आयुर्वेद के जैसे ग्रंथ है जिसमें भोजन का है भाई बिना लवण का भोजन तो ऐसे है जैसे कि हम गोबर खा रहे हो <laughs> और गोरस का भी है उसमें बिना गोरस हम को रसो भोजन आना गोरस मतलब गाय का जो रस है यानी दूध है दही है घी है छाछ है बिना गोरस के भोजन में क्या रस है यानी कुछ भी रस नहीं प्रशंसा में है कि गाय का रस साथ में होता है तो भोजन स्वादिष्ट हो जाता है और लवण के बिना वो गोमा गोमाया भोजन जो है वो ऐसा हो जाता है जैसे कि गोबरो गो तो लवण उसमें हमारे एक विशेष आकर्षण पैदा करता है और सेंधा नमक में वैसे भी वो लाली होती है तो ये लावण्य शब्द है कांति एक तरह से कहेंगे कांति एक तो रूप होता है और एक रूप के साथ में कांति भी होती है ये तो तीसरा है बल अभी भी शरीर से संबंधित बात है तो बल के लिए उन्होंने कहा अतिशय बलो ये भी संपत्त है काय की संपत्त है बहुत बलवान हो जाता है और वज्र संघनत्व उसके शरीर का संघनन यानी संगठन वज्र के समान कठोर हो जाता है वज्र मतलब तो हीरा <laughs> तो हीरे जैसा तो कठोर क्या लेकिन शरीर कठोर हो जाता है और शरीर जब कठोर होता है जैसे व्यायाम करने वालों का होता है खिलाड़ियों का होता है तो वह कठोर शरीर अच्छा माना जाता है ढीला शरीर वो चर्बी का द्योतक है अच्छे शरीर में कठोर शरीर के अंदर मांसपेशियां अधिक होती है और वो भी तनी भी होती हैं उसमें ढीलापन आता है चर्बी के जमने पे नहीं स्नेह स्नता अधिक हो संग्रह अधिक हो रहा हो को खपत नहीं हो रही हो तो वो वो भाग बढ़ जाता है शरीर में तो शरीर थुल हो जाता है ढीला हो जाता है मुलायम हो जाता है और ये कठोर रहता इसमें है इसमें मांसपेशियां रहती हैं ये कठोर जैसा होता है तो ये भी शरीर की संपत्त है अच्छा होना चाहिए ऐसा ये इसके रूप लावण्य बल वज्र संघन काय संपत्त ये शरीर की संपत्तियां हैं तो कई बार उल्टा जैसे हम सोच लेते हैं कि भई काय संपत्त का योग से क्या लेना देना ये तो भौतिक चीजें हैं लेकिन ये भी सिद्धि कही गई है योग की सिद्धि है और इसका भी प्रभाव होता है अपना उस कोई भी व्यक्ति हो उसमें ये चीजें जितनी ज्यादा होंगी उसका शरीर उतना अच्छा होता है लोगों से संपर्क भी अधिक होता है उसकी बात को भी लोग अधिक सुनते हैं ये सारी सारी बातें जुड़ी हुई है उसका प्रभाव आता है उपदेशक है महर्षि ने उपदेशकों के लिए अध्यापकों के लिए कहा अच्छे वस्त्र पहने सुंदर वस्त्र पहने वो कुरूप ना हो ये लिखा है उसमें अध्यापक कुरूप न हो बहुत सुंदर नहीं भी हो लेकिन ना हो। <laughs> तो आप खैर केवल जो बिल्कुल ऊपर उठे हुए हैं वो तो ज्ञान से सीख सकते हैं कोई बात नहीं है उसमें और बहुत सारे ऐसे होते भी हैं और किया भी जा सकता है लेकिन एक सामान्य दृष्टि से वो सुंदर होना ही चाहिए जहां तक हो सके वो सुंदर होना चाहिए उसका उसकी योग्यता भी है और साथ में सुंदर भी है तो वो उसका प्रभाव अपेक्षा से अधिक आएगा जिसका जितना प्रभाव है यदि वो और सुंदर हो जाए शरीर की दृष्टि से ये सारे रूप लावण्य बल वज्र संगन वज्र संगन तो उसका लाभ होता है तो ये योग की दृष्टि से भी है ये केवल भौतिक या भोगों की दृष्टि से ही नहीं है ये योग की दृष्टि से भी ये संपत्तियां हैं तो ये प्रभाव उसके अंदर आएगा आगे देखिए तो पीछे जो अभी प्रसंग चल रहा था यह भूत जय का चल रहा था भूतों पर जय कहा है और अब इंद्रिय जय कैसे होता है उसके लिए सैतालीसवें सूत्र में कह रहे हैं ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व संयमात इंद्रिय जय वही पिछली जैसे भूत जय कहा था लगभग वही बातें यहां पर कही गई हैं पहला है ग्रहण इसमें संयम करने से दूसरा स्वरूप है तीसरा अस्मिता है चौथा अन्वय है और पांचवा अर्थवत्व है इनमें संयम करने से इंद्रिय जय होता है तो ग्रहण तो इंद्रियों का जो अपना रूप है ग्रहित ग्रहण ग्राह्य ग्रहिता आत्मा होता है ग्रहण इंद्रियां होती हैं ग्राह्य वो वस्तुएं होती हैं पीछे वहां पर उन्होंने स्थूल शब्द लिया था वो वह भूत थे यहां पर ये ग्रहण रूप में इंद्रिया होती है तो उसको ले लिया है इंद्रियों का जो अपना रूप फिर इनका स्वरूप है कि यह किस किस तरह से कार्य करते हैं उसको लिया गया फिर अस्मिता लिया वहां पर सूक्ष्म शब्द लिया गया था यानी महाभूतों का जो कारण तन मात्राएं थी उनका ग्रहण किया था यहां पर अस्मिता यानी इंद्रियों की उत्पत्ति जिससे होती है उसको अस्मिता रूप में यानी इसका जो उपादान कारण है सूक्ष्म है उसका ग्रहण किया गया और फिर अन्वय जैसे वहां पर अन्वय सतवृस्तम का था भूतों में ऐसे इंद्रियों में यहां पर भी सत्वस्तम का अन्वय है वैसी ही वैसी बात है और अर्थवत्व भी बिल्कुल वैसा ही है वहां पर यानी भोगाप सत्वरस्तम में अर्थवत्ता मानी थी इससे उससे बनी हुई चीजों में भी भूत आदि में भी पृथ्वी आदि में भी अर्थवत्ता मानी थी ऐसे यहां पर भी सत्वरस्तम में अर्थवत्ता है वही और उनसे बने हुए बनी हुई इन इंद्रियों में भी अर्थवत्ता है भोगाप वर्गार्थता है तो इन पांच में संयम करने से इंद्रिय जय होता है न इसी बात को भाष्य में देख लेते हैं ग्रहण सामान्य विशेषात्मक शब्द आदि ग्राह्य शब्द आदि विषय तो ग्राह्य कहलाते हैं अभी सूत्र से सीधा संबंधित नहीं है भूमिका के रूप में कहा जाए क्योंकि इनको ग्रहण को बताना है तो ग्राह्य क्या होता है शब्द विषय वो सामान्य और विशेष सब तरह के हो सकते हैं यानी शब्द भी सामान्य और विशेष हो सकता है रूप भी सामान्य और विशेष हो सकता है रस आदि भी तो वो तो कहलाएंगे ग्राह्य चाहे सामान्य हो चाहे विशेष हो वो सब ग्राह्य कहलाएंगे आगे तेषु इंद्रियाणाम वृत्तिर ग्रहणम उनमें उन विषयों में, में शब्दादि विषयों में इंद्रियों की जो वृत्ति है इंद्रियों की जो प्रक्रिया है इंद्रियों के द्वारा जो आलोचन किया जा रहा है उनको जाना जा रहा है उसको ग्रहण शब्द से कहते हैं ग्रहण कर रहे हैं जैसे हम लेते हैं उस तरह से न सामान्य मात्र ग्रहणाकार जो ग्रहण है विषयों को जो इंद्रिया विषयों को लेती है सामान्य मात्र के ग्रहण के रूप वाली नहीं होती है सामान्य ही नहीं जाना जाता है कि सामान्य सामान्य गुणों का ज्ञान हुआ वहां विशेष भी ज्ञान होता है तो साम, आगे कह रहे हैं कथम अनालोचित सब विषय विशेष इंद्रियण मनसा अनुव्यवसियता इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो सामान्य भी होता है और विशेष भी होता है पंक्ति का अर्थ तो मैं बताता हूं अभी भाव ये है यदि इंद्रियों के द्वारा विशेष का ग्रहण न हो तो मन के द्वारा विशेष का ज्ञान कैसे हो पाएगा आदर्शन में भी वही आता है ये बात कि इंद्रियां अगर केवल सामान्य का ज्ञान करेंगी तो मन भी सामान्य का ही करेगा इंद्रियां विशेष का ज्ञान भी कर रही हैं तो मन भी विशेष का ज्ञान कर पाता है पंक्ति में क्या लिखा है कथम अनालोचिता न जाना हुआ न देखा हुआ किनके द्वारा इंद्रियण आगे जो लिखा हुआ है सब विषय विशेष इंद्रियण तो इंद्रियण को यहां पर लेंगे कथम इंद्रियण अनालोचिता इंद्रिय के द्वारा ना जाना गया कौन सब विषय विशेष उस विषय विशे का जो विशेष है विशेषता जो है वो यदि इंद्रिय के द्वारा नहीं जानी गई है तो कथम मनसा अनुव्यवसा मन के द्वारा उसका पुनः ज्ञान अनुव्यवसाय कैसे होगा देखो एक तो होता है व्यवसाय एक है अनुव्यवसाय व्यवसाय का मतलब जान या बोध है कि इंद्रियां सीधे सीधे विषयों के संपर्क में आ रही हैं यह तो है व्यवसाय निश्चय होता है एक तरह से ज्ञान होता है और इंद्रियों के जानने के बाद में मन भी तदनुरूप जानता है यह अनुव्यवसाय कहलाता है पीछे पीछे उसके अनुरूप जानना तो व्यवसाय और अनुव्यवसाय तो कथ मन कैसे मन के द्वारा वैसा का वैसा, वैसा विशेष जाना जा सके मन के द्वारा विशेष जाना जाता ही है तो इंद्रियों के द्वारा विशेष जानने के पूर्वक होता है यानी इंद्रियों से भी विशेष जाना जाता है और फिर मनुष्य का विशेष जान पाता है ये तो हुआ ग्रहण आगे है स्वरूप स्वरूपं पुनः प्रकाशात्मनो बुद्धि सत्व सामान्य विशेषयो अयुत सिद्धावय भेदानुगत समूहो द्रव्यम इंद्रियम स्वरूप क्या है इनका कि जो प्रकाश स्वरूप है प्रकाश स्वरूप वाला प्रकाश प्रकाशात्मनो बुद्धि सत्व से बुद्धि सत्व बुद्धि इंद्रिय जो है हमारी इसके सामान्य विशेषय जो इसके सामान्य और विशेष निर्माण हैं द्रव्य बनते हैं उनके या उनमें आयुत सिद्धावय भेदानुगत समूह बुद्धि सत्व के सामान्य विशेष जो भी चीजें हैं अव्यक्त महत्व से जो बुद्धि तत्व बनता है उसका ग्रहण है उसके जो सामान्य विशेष जो भी गुण धर्म है अवयव है उनके जब अयुत सिद्धावय बनेगा यानी उसके जो अवयव मिलके बनेंगे जिसमें परस्पर भेद हम नहीं कर सकते भिन्न भिन्न हम नहीं दिखा सकते वो है अयुत सिद्धावय पीछे पतंजलि का मत बताया था कि द्रव्य में अयुत सिद्धावय भेदानुगत होता है वो युद्ध सिद्धावय होगा अब उसको द्रव्य नहीं कहेंगे तो बुद्धि से यानी उस प्रक्रिया से जब ये इंद्रिया बनती हैं उनके घटकों से तो जब अयुद्ध रूप में होते हैं भेद से अनुगत होते हैं वो जो समूह होता है उसको द्रव्य कहते हैं तो तो स्वरूप वो इंद्रियों का अपना स्वरूप बताया कि ये पीछे इससे बने हैं अस्मिता तेषाम तृतीय रूपम अस्मिता लक्षणों अहंकार अस्मिता का मतलब यहां पर अहंकार लिया तो इंद्रिया अहंकार से बनी है अहंकारिक मानी जाती है अन्य दर्शनों में संख्या में भी तो वो इनका रूप है ये है अस्मिता यानी इसका सूक्ष्म रूप इससे उपादान रूप तस्से सामान्य से तो उस सामान्य के यानी अहंकार तो है सामान्य और विशेष है इंद्रियां। पीछे योगदर्शन में भी विशेष अविशेष लिंगमात्र और अलिंग गुण पर्व बताए थे विशेषा विशेष लिंगमात्र लिंगानी गुण पर्वाणी गुण के पर्व यानी सतरा स्तंभ के पर्व बताए थे तो उसमें जो विशेष थे एक तरफ तो पांच महाभूत ये बताए गए थे दूसरी तरफ ये जो ग्यारह इंद्रियां हैं ये भी विशेष मानी गई थी तो जो इन्होंने कहा कि तस्य सामान्य इंद्रियाणी विशेषा इंद्रियां तो विशेष हो गई और इंद्रियों का कारण जो अहंकार है उसको वहां पर अविशेष कहा गया था तो जो विशेष नहीं है अविशेष है उसी को यहां पर सामान्य शब्द से कह दिया वही तो अविशेष है यानी सामान्य है तो सामान्य का मतलब यहां पर है अविशेष इंद्रिया विशेष हो गई तो ये अविशेष की यानी तस्से सामान्य से, उस सामान्य यानी अहंकार की अविशेष की इंद्रिया विशेष हैं उसका कार्य है ये अस्मिता हुआ चतुर्थम रूपम व्यवसायत्मक कहा चौथा रूप क्या है जो निश्चयात्मक व्यवसायत्मक प्रकाश क्रिया स्थिति शीला गुणा प्रकाश सत्व का हो गया क्रिया रज का हो गया स्थिति तम का हो गया इस स्वभाव वाले जो गुण है ये शाम हा। इंद्रिया सा अहंकाराणी परिणाम जिसका कि परिणाम यानी बदलाव कार्य द्रव्य इंद्रियां हैं और अहंकार सहित इंद्रियां हैं इंद्रियां भी आ गई और उसके साथ साथ अहंकार भी आ गया इन सबकी उत्पत्ति इन सत्वर स्तम से ही हुई है तो इंद्रियों की उत्पत्ति अहंकार से और अहंकार भी सत्वरस्तम से बना है और इंद्रियां भी वस्तुतः सत्वरस्तम से ही बनी है यह आएगा चौथा रूप यानी तो अन्वय इनमें भी सत्वरस्तम विद्यमान है ये सब त्रिगुणात्मक है अर्थवत्वम पंचम रूपम गुणेशु यत् अनुगतम पुरुषार्थवत्व इति पांचवा रूप क्या है गुणों में जो अनुगत है पुरुषार्थवत्ता भोगाप वर्गार्थता जैसा पीछे कहा गया था यह अर्थवत्ता है आगे पंचसु एतेषु इंद्रिय रूपेशम संयम इन पांच में इंद्रियों के रूपों में इंद्रिय के इन इंद्रियों के इन पांचों रूपों में यथाक्रम जो संयम है एक एक करके ग्रहण में करेगा स्वरूप में करेगा अस्मिता अन्वय अर्थवत्व में और एक, -एक इंद्रिय में करेगा इस क्रम से जो संयम होता है तो त्र तयम कृत उनमें जय को प्राप्त करके पंच रूप जयादि इंद्रिय जय प्रादुर्भवती योगिना पांच रूप जय आदि रूप जय गंध जय रस जय इत्यादि ये जय इंद्रिय जय प्रादुर्भूत होता है योगी के लिए इनकी जय या विजय किस रूप में देखी जाएगी एक तो इन पर संयम हो जाता है जैसा कि प्रत्याहार में भी होता है वहां पर इंद्रिय जय हो जाता है ये तो है संयम के दृष्टि से और दूसरा है इनका उपयोग वो अच्छी तरह कर पाता है और नियंत्रण पूर्वक उपयोग कर पाता है ये भी दूसरा उचित उपयोग कर पाता है गलत उपयोग नहीं करता है ये इंद्रिय का जय होगा आगे इंद्रिय जय होने पे क्या सिद्धियां प्राप्त होंगी वो अगले सूत्र में बता रहे हैं। जैसे पहले भूत जय बताने के बाद में जो सिद्धियां होती हैं वो बताई थी यहां पर इंद्रिय जय होने पर जो सिद्धियां होती हैं वो बताई जा रही अड़तालीस तत्मोजित्व विकरण भाव प्रधान जयश्च तथा मतलब उससे इंद्रिय जय होने से एक तो मनोजवित्व आता है मन के समान वेग उत्पन्न हो जाता है और विकरण भाव होता है करण इंद्रियां विशेष रूप से हो जाती हैं इनके इनकी सामर्थ्य बढ़ जाती है और प्रधान जय प्रधान जय मतलब प्रधान वशित्व नाम की सिद्धि प्रधान मूल प्रकृति पर विजय प्रधान जय ये भी प्राप्त होती है तीन चीजें बताए भाष्य देखिए कायस अनुत्तमो गति लाभ हो ये जो इंद्रिय जय की प्राप्ति हो गई तो इससे शरीर भी बहुत तेजी से अप्याहत गति से आ जा सकता है कायस्य शरीर का अनुत्तमो गति लाभ जिससे अधिक और उत्तम नहीं हो सकता है। ऐसा गति का लाभ हो जाता है वो क्या है इसे मनोजवित्व कहते हैं अब आज के समय में सबसे तीव्र गति मानी जाती है प्रकाश की उससे तीव्र गति को अभी स्वीकार नहीं करते कुछ हो रही है कि इससे इससे भी तीव्र गति गति हो सकती है, लेकिन अभी तक जात उसमें इससे अधिक नहीं हो सकती इससे उत्तम गति नहीं हो सकती अनुत्तम गति लाभ है, ये अनुत्तमित्व पलक झपकते प्रकाश कितनी दूर चला जाता है जैसे कि मन की गति से जा रहा है ऐसा तो काय से अनुत्तम गति लाभ हो आगे विकरण भाव विदेहा नाम इंद्रिया नाम, अभिप्रेत देश काल विषयाक्षेपो वृत्ति लाभ विकरण भाव विकरण भाव को खोला विदेहा नाम इंद्रिया नाम। ऐसी इंद्रियां जो कि देह से रहित है अभी तो देह के साथ साथ में है लेकिन ये सिद्धि जो कही जा रही है विकरण भाव ये शरीर से निरपेक्ष होते हुए जैसे मन को अकल्पित महाविदेहा के अंदर कहा गया था शरीर निरपेक्ष ऐसे यहां पर शरीर से रहित विदेहा नाम इंद्रिया नाम इंद्रिया जो देह से रहित हैं उसके बिना भी अभिप्रेत यानी जो हमें इच्छित है किसको आपको क्या अभिप्रेत है आपका क्या अभिप्राय है ऐसे बोलते हैं हम आपको क्या अनुकूल है क्या इच्छा है आपकी तो जैसा हमारी इच्छा हो उसके अनुसार देश यानी स्थान में काल यानी किसी भी समय में और विषय यानी कोई भी वस्तु हो उस पर आक्षेप आक्षेप कर देना इंद्रियों को वहां वहां पहुंचा देना कोई भी देश कोई भी काल और कोई भी वस्तु हो वहां पर मन को का आक्षेप कर पाना वहां लगा देना वृत्ति लाभ और उसका ज्ञान प्राप्त कर लेना यह भी करण भाव है कर्णों की विशेष सामर्थ्य हो जाती है जैसे अभी हम अपने इंद्रियों को कहीं भी लगा देते हैं नेत्रों को हम चाहेंगे तो उधर लगा दिया उधर लगा दिया हाथ से छूना है जहां भी छू लिया ऐसे अभी तो हम करते हैं शरीर सापेक्ष विधेय अवस्था में नहीं करते वो शरीर से रहित होते हुए भी इंद्रियों को उन्होंने स्थानों पर भेज सकता है यह लिखा है आगे प्रधान जय सर्व प्रकृति विकार वशित्व प्रधान सब सकृतियों के प्रकृति के विकारों का वशित्व यह प्रधान जय सारी प्रकृति और प्रकृति से बने हुए जो पदार्थ हैं कार्यद्रव्य हैं उनके ऊपर नियंत्रण प्राप्त होना यह प्रधान जय कहा गया है इत तीसरा सिद्धयोग यह जो तीन सिद्धियां हैं पहली मनोजवित्व दूसरी विकरण भाव और तीसरी प्रधान ये तीनों मिला करके तीसरा सिद्ध मधुप्रती का उच्चन थे इनको मधुप्रतीक नाम से कहा गया है मधु प्रती सिद्धि कहा गया है एताश्च कर्ण पंचक रूप जयात अधिगम्य थे ये जो सिद्धियां हैं ये कर्ण पंचक कारण दिखाए तो ठीक कर लेना कर्ण पंचक मानी पांच जो है पंचक का भी छुटा हुआ हो तो लिख लेना पांच करणों के इन रूपों में जो ग्रहण स्वरूप आदि है इनके जय कर लेने पर अधिगम्यंत प्राप्त होती हैं ये सिद्धियां मिल जाती तो इंद्रियों का विकरण भाव मतलब इंद्रियों के विशेष रूप से स्थिति बन जाना विशेष करण के रूप में बन जाना या पीछे जो अणिमादी सिद्धियां आई थी इसके अंदर कुछ दृष्टिभेद मिलता है हमें यहां पैतालीसवें सूत्र की व्याख्या में राजवीर जी ने उपदेश मंजरी का एक वचन दिया है उसमें उन्होंने लिखा है अणमादी विभूतियां हैं जैसा कि वेद भाष्य में भी लिखा है लेकिन साथ में क्या लिखा हुआ है योगी के चित्त में पैदा होती है सांसारिक लोग जो यह मानते हैं कि ये योगी के शरीर में पैदा होती है वह ठीक नहीं है उपदेश मंजिले में हमें यह वचन मिलता है अर्थात ये अणिमा छोटा होना बड़ा होना लघु होना यह मन के स्तर पर होता है ये इन्होंने लिखा है अणिमा का अर्थ यह है कि योगी का चित्त छोटी से छोटी वस्तु को विशेष सूक्ष्म होकर नापने वाला होता है इसी प्रकार बड़े से बड़े पदार्थ को विशेषतर बड़ा होकर योगी का मन घेर लेता है उसे गरिमा कहते हैं हालांकि यहाँ गरिमा लिखा नहीं है अणिमा महिमा गरिमा अन्य जगह जो आठ सिद्धियां बताई जाती हैं वहां गरिमा शब्द भी है यहां पर गरिमा नहीं है यहां पर महिमा शब्द है तो खैर अभिप्राय तो उन्हीं आठ सिद्धियों का है तो ये एक वचन मिलता है उपदेश मंजरी में अब ये वचन कैसे वहां पर आया क्या है ये एक विचारने की बात है क्योंकि अणिमादी सिद्धियों के बारे में जो अंत साक्ष्य है, है योग दर्शन का तो जो सिद्धि के प्रसंग में इन्होंने सिद्धियां बताई थी शुद्धि की स्थिरता होने पर दूसरे पात का तैंतालीसवां सूत्र तो वहां पर काय सिद्धि काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपसा, से हाँ तप के लिए कहा है शुद्धि के लिए नहीं तप से तो तप करने से जो सिद्धियां हैं तो काय सिद्धि और इंद्रिय सिद्धि ये दो वहां पर बताई गई हैं, अब उसकी व्याख्या में भाष्य कार ने काय काय सिद्धि कौन सी है तो काय सिद्धि अणिमाध्या करके कहा हुआ है ये जो अणिमादी सिद्धियां जो अभी हमने आठ देखी हैं, इनको काय सिद्धि के वर्ग में रखा हुआ है यानी मन की सिद्धि के अंदर नहीं रखा है यदि भी इसमें कुछ चीजें हम देख रहे हैं कि ये वशित्व है यत्र कामावसायित्व है सत्य संकल्पता है तो लेकिन ये फिर भी शरीर से प्राकाम्यम इच्छा आना भी है मन से जुड़ी भी दिखते हुए भी ये शरीर से संबंधित है यहां पर वर्णन से भी पता लगता है और वहां व्यासि ने भी लिखा है काय सिद्धि रणिमातिया अणिमा तो काय की सिद्धि है शरीर की सिद्धियां तो ये जो उपदेश मंजरी में वचन मिलता है कि ये मन में होती है मन में भी बहुत सारी शक्तियां हैं हो सकती हैं या वर्णन आ ही रहा है लेकिन इन अणिमादी के संदर्भ में व्यास व्यासभाष्य का जहां तक संबंध है वो इसको काय के स्तर पर कह रहा है तो ये हमारे पास दोनों बातें हैं और वहां उपदेश मंजरी में महर्षि ने ऐसा ही कहा है तो, तो भी दोनों बातें विचारणीय है और महर्षि की बात को ठीक तरह ना समझ के या लेखक ने वहां पर लिखा ये भी हो सकता है क्योंकि उपदेश मंजरी जो है महर्षि ने वचन दिए थे वहां पर प्रवचन दिए थे पूना के अंदर पुना प्रवचन के नाम से है अभी दो तीन दिन बाद में सायकाल हमारे यही चलने वाला है पूना प्रवचन तो वो महर्षि ने प्रवचन दिए और वहां जो आयोजक थे उन लोगों ने वहां पर लिखा करते थे वो महर्षि की बातों को और जैसा मेरे को ज्ञान आ रहा है इतिहास जो बताते हैं वो लिखने वाले मराठी में लिखा करते थे मराठी भाषी थे जो लेखक थे तो और कई जने बैठा के रखते थे अब एक जना प्रवचन दिए जा रहा है और दूसरा लिखे जा रहा है तो लिखवाया नहीं जा रहा है प्रवचन तो चल रहा है जैसे आजकल शॉर्ट वाले लिखते जाते हैं वैसा का वैसा ऐसे वो तेजी से लिखते होंगे वो मराठी में लिखते चले गए और उसमें कुछ बातें छूटी भी जाती है कुछ बातें भाव में मन में है और अपनी वाक्य रचना में भी लिखी जाती है ये सब संभव है हिंदी में अनुवाद हुआ और वो जो कई जनों ने लिखा रखा था उसका संकलन करके ये जुड़ा हुआ हमारे को उपलब्ध होता है तो थोड़ा सा विचारने की बात है कि उसको हम यथावत मानते हुए चलें और एक तरफ याषी की पंक्ति भी हमें मिल रही और जो वर्णन है वो भी शरीर से संबंधित हमें प्राप्त हो रहे हैं तो यहाँ तक की स्थितियां हमने देखी इंद्रिय जय की आगे अगले पाठ में देखेंगे प्रणव सभी को खु साधार ओम ओमश